देखो ठाकुर तो तुम्हारे पास हमेशा रहते हैं तुम ठाकुर का अनादर करते एक पुरंजन नाम का व्यक्ति था के बहुत पसंद हुआ सोचा भी यही रही देखा क्या उसमें एक बड़ी सुंदर सुघड़ बड़ा साहित्यिक वर्णन है भागवत में बड़ी सुघड़ सुंदर स्त्री है राजा उसको देख के मुग्ध हो गए तू कौन है ये तो बता वह भी राजा को देख के मुग्ध हो गई कह कौन है ये तो हम जानती नहीं लेकिन हमारा तुम्हारा संबंध हो जाए ये निश्चित संबंध हो गया दोनों आनंद करने लग गए बड़े बड़े दास थे दासियां थी और नगर की रक्षा करने के लिए कोई बात नहीं थी एक पांच सिर वाला सर्प नगर की रक्षा किया करता था राम जी एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया और वहां से लौटा तो लौटने में बहुत विलम्ब हो गया राम जी बहुत विलम्ब हो गया अब वहां से आया जो ही शिकार खेल के आया न में देखा न पूजा देखा न भगवान देखा तुरंत पूछता है रानी साहब कहा रानी साहब कहा रानी साहब ऐसे पूछने लगा महाराज ये ये आने के साथ घर में जिसकी दृष्टि रानी साहब को खोजे वही पूराय है हाँ आने के साथ बुड्ढे मां बाप है छोटे छोटे बच्चे हैं आने के साथ ये नहीं पूछा मेरी मां कहां है मेरा बाप कहां है बच्चे भी दिखाई पड़े तो बच्चों को भी नहीं देगा कि तेरी मां कहां है मां को देखने के लिए व्यापी यही पुरंगे जिसको मां न दिखाई पड़े बाप न दिखाई पड़े सेवक न दिखाई पड़े धर्म न दिखाई पड़े भगवान न दिखाई पड़े नित्य कर्त्य दिखाई पड़े जो स्त्री दिखाई पड़े वही इसी का नाम है लोगों ने बताया लोगों ने बताया कि महाराज रानी साहब उधर है वहां जाके देखा तो महाराज कोप भवन में बैठी थी रानी वो कोप भवन में बैठी है अब तो फिर ये सब उसके बाद उसने क्या किया होगा महाराज ये बताने की बात नहीं तो आप लोग सब जानते ही हैं। बहुत कुछ किया महाराज हाँ अरे पश्चर जुगलम चरणों पर गिर जुगलम आह चोत संग लालिता बड़े मुश्किल से खुश हुई बड़े मुश्किल से पसंद हुई फिर आनंद करने लगे सब बड़े बेटे हुई बेटियां हुई उसके बाद एक चंडमेग नाम का गंधर्व था उसकी बड़ी विशाल सेना थी महाराज संख्या में तो थोड़ी थी 360 गंधर्व थे उसके सेवा में तीन सौ साठ गंधर्वियां थी अवनी को लेकर के वो दुनिया में विजय करता था हाँ। चंडवे गंधर्व जो है वही आपका काल है और ये गंधर्व क्या है कई यही है दिन तीन सौ साठ और गंधर्वी क्या है यही है रात समझते जाइए और ये पुरंजन क्या है यही है जीवात्मा ये किसके कहने में लग गया किसके चक्कर में आ गया बुद्धि के चक्कर में आ गया स्त्री ही बुद्धि है बुद्धि के चक्कर में आ गया और बुद्धि जो करती है कहती है वही करता है उसमें आया है वो खाती है तो खाता है पीती है तो पीता है बुद्धि जो कहे वही करो राम जी तो क्या ठीक तो था बुद्धि के कहने से कर रहा है तो था बुरा क्या था बुद्धि का काम अच्छा तो होता है लेकिन आपकी अपनी बुद्धि जो है आपकी अपनी कमाई हुई बुद्धि जो है अगर उसके द्वारा काम करोगे तो अर्थ हो जाएगा ठाकुर के द्वारा जो दी हुई बुद्धि है उसके द्वारा काम करोगे तो महाराज ठाकुर की पद प्राप्ति कर अपने बुद्धि से काम कर ले एक ने कहा महाराज हमने भागवत बहुत सुना लेकिन महाराज आप जो अर्थ कर देते हैं हमने नहीं सुना तो हमने कहा ये मेरा अर्थ नहीं है महाराज जी ये मैंने अपने गुरु से पढ़ा था वो मैंने आपको सुना दिया तो क्या हमको किताब पढ़ के भी नहीं मालूम हुआ हम किस जिंदगी में रख जाओ किताब चार जन्म और ले लो तो भी नहीं आएगा जब तक किसी ही, किसी पुरुष किसी आप महात्मा के चरणों की रेणु को उठा करके अपने बस्तक पर धारण नहीं करोगे तब तक तब तक ये आने वाली नहीं अच्छा। कहे हम तो महाराज छह शास्त्र के आचार्य हैं लेकिन ऐसा अर्थ हमने अभी तक नहीं सुना न विद्या न टीकया न्या से आने वाली है न टीका से आने वाली है सट शास्त्र से आने वाली है और न तीन सौ सत्तासी टीकाओं से आने वाली है याद रखना सब मिलाकर के इतनी तो टीकाएं हैं श्री भागवत की इससे आने वाली नहीं है फिर ये तो ये तो महाराज जो कोई भाग्यवान होगा जो अपने अपने मस्तक को किसी संत के चरणों में रगड़ेगा और संत के चरणों की जो लगी हुई धूल ये उस धूल से जिसका मस्तक जिसका मस्तक अभिषिक्त होगा उसको ही विद्या है ये बुद्धि है बुद्धि की व्याख्या में करा हूं बुद्धि से ब्याह हुआ लेकिन बुद्धि पूर्वक नहीं है सांसारिक बुद्धि से हमसे लोग कहते महाराज परमात्मा कृष्ण ने ऐसा क्यों किया ऐसी मुह के कहते राम जी ने ऐसा क्यों किया हमके बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने लंगोटी तक का परित्याग कर दिया जिन्होंने राम जी ध्यान से सुनना जिन्होंने लंगोटी तक का परित्याग कर दिया जिन्होंने भोजन भी परित्याग कर दिया और वो भी कहते क्या है कि ठाकुर के उस दूलह स्वरूप को निहारते रहे निहारते नहीं रहे ठाकुर के उनके मंगलमय पाद पद्मों में उनके में, जो, जो मिथिला ने, नाई, नाई, ने नाइन जो महावर लगा दिया है हे स्वामी ये महावर हमको बनाता है महावर आलता बना दो बना दो बना दो मिथिला की नाइनों ने जो ठाकुर के चरणों में आलता लगाए मेहावर लगाया है मिहावर लगाया लगा क्या कहते हैं जो मेहावर लगाया है, है? है जो मेहावर लगाया है वो मेहावर हमको बना दो लाल लाल जो रंग है और जावक जुत कमल सुहाई अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है जावक जुत पद कमल सुहाये मुनिमन मधुप रह छाई जावक जुत है ठाकुर के मंगल में चरणा अरेविंद में जो मिथिला की नाइनों ने जावक लगाया है महात्मा कहते स्वामी हमें कुछ मत बनाओ मुनि मत बनाओ महात्मा मत बनाओ ब्राह्मण मत बनाओ हमको क्या बनाओ हमको अपने चरणों में लगने वाला महावर बनाना को अपने चरणों में लगाने वाला बुद्धि का परिणाम है इस इस इस याचना की, की समझ है आपके पास है? जब भक्तों की वर याचना की समझ आपके पास नहीं तो ठाकुर को समझने की शक्ति आप आपने कहा जाएगा ठाकुर को आप नहीं समझ सकती ठाकुर को वही समझेगा महाराज जो ठाकुर प्रदत्त तो बुद्धि पाएगी और इस बुद्धि से संसार को समझेगा और गर्त में जाएगा ये जो किताबों के द्वारा है लोगों के द्वारा विषयों के द्वारा संसारियों के द्वारा इधर से उधर से जो बुद्धि आती है वो बुद्धि गर्त में ले जाती है और ठाकुर जो बुद्धि देते हैं उस बुद्धि को प्राप्त करके ठाकुर के, के चरणों में आरंजन को किस किस बुद्धि का सांसारिक बुद्धि से उसका व्याज हुआ इसलिए गर्त में चला गया उसका जन्मांतर हुआ जन्मांतर में वो स्त्री बन गई जन्मांतर में वो स्त्री बन गई वो पुरुष जो है स्त्री बन गई उसका पति मर गया उसका पति मर गया मरने के बाद उसके साथ सती होने जा रही हां तो जब ये पुरंजन निकला था महाराज तो दो, दो निकले थे एक ये निकला था एक इसका दोस्त निकला था लेकिन जब इसने महाराज सुंदर नगरी देखी सुंदर स्त्री देखी भूल गया कि मेरा कोई दोस्त नहीं था जिंदगी में कभी नहीं याद किया जिंदगी में कभी नहीं याद किया और दोस्त उसके साथ साथ नाचता रहा मेरी बात ध्यान देना दोस्त उसके साथ साथ नाचता रहा और उसने कभी भूल के भी नहीं सोचा कि हमारा कोई दोस्त था हुँ? दोस्त कौन था पुरंजन तो जीव है दोस्त ठाकुर जी ठाकुर नाचते रहे लेकिन वो उनकी ओर आंख उठा के भी नहीं देखा जब वो क्षति होने के लिए चला उस पुरुष के साथ आ गए कहते तुम हो कौन तुम क्या करने जा रहे हो तुम अपना स्वरूप तो समझो ये कौन सो रहा है किसकी सोच कर रहे हो तुम मुझे जानते हो मैं तुम्हारा दोस्त हूं मैं तुम्हारा सखा हूं क्या दोस्त में मजा है सखा में मजा है मैं तुम्हारा सखा हूं समाना ख्या जो साथ बैठ के खाए पिए वो है पही उसका नाम सखा है सुनो जो साथ सखा है उसी का नाम सखा है काम कश्यासी को वायम सयानो यस्य सोचसी जाना सिक्किम सखायम माम ये नाग्रे बिच चरता मैं तुम्हारा सखा हूं तो आप कहां चले गए थे कब मैं तुमको छोड़ कहीं नहीं गया था तुमने मुझको देखा नहीं और जो तुमको छोड़ के चला जा रहा है उसको तुम देखते जा रहे हो परमात्मा वह है जिसको तुम कभी छोड़ न सको परमात्मा वह है जिसको तुम कभी अपने से अलग न कर सको कभी छोड़ न सको और संसार वह है जो तुम्हारा कभी हो न सके। संसार वह है जो तुम्हारा कभी हो न सके जो संसार कभी तुम्हारा था नहीं है नहीं होगा नहीं उसके पीछे तुम पा, पागल बने हो और जो तुम्हारा था है और आगे रहेगा उसको तुम छोड़े बैठे हो ये भागवत यही कह समझाने के लिए भागवत ही समझाने के लिए तुमने उनको समझ रखा है अपना जो तुम्हारे थे नहीं है नहीं आगे होने वाले नहीं और तुमने उनको छोड़ रखा है ये तुम्हारे थे तुम्हारे हैं तुम्हारे रहें जिसको तुम कभी पकड़ नहीं सकते जिसको तुम कभी पकड़ नहीं सकते संसार में संसरण करना संसरण करना मतलब सरकना कैसे सरकना जगत नहीं संसार कैसे सरकना घड़ी के तीन काटे तीन काटे घड़ी को सेकंड का काटा जा रहा है देख रहे हो मिनट का काटा कभी कभी दिख जाता है घंटे के कांटे को आप देखते ही नहीं लेकिन अनुपल अनुण चल रहा है इसी का नाम संसार इसी का नाम संसार है संसार वह है जिसको कभी आप पकड़ सकते नहीं ठाकुर वह हैं जिनको कभी आप छोड़ सकते नहीं जिसको कभी पकड़ नहीं सकते उसके पीछे पड़े हो और जिसको कभी जो तुमको कभी छोड़ता नहीं जिसको तुम चाह के छोड़ सकते नहीं उसको छोड़े बैठे यही विडंबना है यही विडंबना है यही संसार है और जो संसार को छोड़ के कहीं उसको पकड़ ले, लोग लेते पागल है इतनी बढ़िया गृहस्थी थी आनंद करने के जब दिन आए मेरे को भी लोग कहते हैं, आनंद करने के दिन आए बुढ़ती आ गई बैठ के आनंद करता तो बेटी छोड़ दिए तू छोड़ दिया बेटियां छोड़ दिया तुम पकड़ रहे हो कि मैं पकड़ रहा हूं मैं उसको पकड़ रहा हूँ जो मेरे पकड़ में है और तुम उसको पकड़ रहे हो जो तुम्हारे पकड़ के बाहर है ये बुद्धि थी महाराज ठाकुर ने कहा मैं तुम्हारा सखा हूं मैं तुमको कभी छोड़ नहीं सकता हमारे तुम्हारे स्वरूप में कोई अंतर नहीं है तुम मेरे भक्त हो मैं तुम्हारा स्वामी हूं तुम मेरे नित्य दास हो मैं तुम्हारा नित्य स्वामी हूं ध्यान देना मेरे सब तुम मेरे नित्य दास हो मैं तुम्हारा नित्य स्वामी हूं मेरा स्वामित्व कभी गायब हो नहीं सकता तुम्हारा सेवकत्व तु कभी गायब हो नहीं सकता इसके ऊपर पर्दा पड़ा है एक आवरण पड़ा है उस आवरण को संत कृपा कादंबरी के द्वारा दूर कर दूर। बस हिजाब है पर्दा है हुँ? बस उसको दूर करना है आप नित्य दास हो सुन लो वैष्णव संतो सभी सुन लो आप ठाकुर की नित्य दास हो नित्य दास हो नित्य दास हो आपके लासत्त, आपके दासत में कमी है नहीं चाहे आप ठाकुर की माधुर्य भाव की उपासना करो तो भी दास हो वात्सल्य भाव की उपासना करो तो भी दास हो शांत भाव से उपासना करो तो भी दास हो सख्य भाव से उपासना करो तो भी दास हो आप ठाकुर की नित्य दास हो और ठाकुर आपका नित्य स्वामी कभी फर्क हो नहीं सकता है लेकिन ये दास और स्वामी अलग रहने वाले नहीं है महाराज एक बिछौने पर सोने वाले दास और स्वामी एक बिछौने पर सोने वाले दास और स्वामी एकम एक हो जाने वाले अलगाव होते हुए भी एकम एक हो जाने वाले स्वामी कैसे कैसे दूध में चीनी कैसे दूध में चीनी दूध तो आप है और चीनी शर्करा ठाकुर है सरकरा ठाकुर है और दूध आप हो अभी ठाकुर अलग है सरकार करकराएगी दूध पियोगे दूध पियो आखिर में बच जाएगी तो क्या होगा है क्या कर दिया होगा कि नहीं सरकरा गलेगी नहीं और सरकरा गल जाए तो दूध में मिठास आ जाएगी महाराज सरकरा गलेगी नहीं सरकरा गल जाए तो दूध में मिठास आ जाएगी नहीं सरकरा नीचे बैठी हुई है आप दूध पी रहे हो चीनी नहीं छोड़ा सरकरा नीचे बैठी हुई तेरी बात को जरा ध्यान से सुन सुनना सरकरा नीचे बैठी हुई आप पी रहे हो चीनी नहीं छोड़ा क्या आनंद नहीं आ रहा है सरकरा ब्रह्म है ब्रह्म आपसे मिला नहीं आनंद आवेगा कहां से आप ब्रह्म मिला नहीं आनंद आवेगा कहां से फिर कैसे मिलेगा किसी संत को बुला लो उस सरकरा को गोल दे आपके जीवन में ठाकुर को बोल दे आपके जीवन में मिठास आ जाएगी चुर चुसुर पान करो ठाकुर नित्य स्वामी है या ठाकुर के नित्य दास है ठाकुर शरकरा है या दूध हो आप फीके हो ठाकुर मिल जाए तो आप रसीले बन जाओ है? आप रस में तो ठाकुर की स्मृति बनाएगी ठाकुर का अंग संग बनाएगा ठाकुर का अंग ठाकुर ही करता ठाकुर का नाम ठाकुर का अंग है ध्यान देना ठाकुर का नाम ठाकुर का अंग है ठाकुर का धाम ठाकुर का अंग है ठाकुर का अंग संग मिल जाएगा आपका जीवन सुखी हो जाएगा श्री अभिज्ञात महाराज ने ठाकुर ने समझाया जीव को जीव कृतकृत्य हो गया महाराज इसके बाद प्रचेताओं को भगवान नारद का उपदेश मिला है और आगे प्रियव्रत महाराज के वंश का वर्णन आता है प्रेम जी महाराज नारद जी की शिक्षा मान करके संसार से विरक्त हो चुके ब्रह्मा जी महाराज ने आके समझाया कि महाराज संसार से विरक्ति नहीं संसार को बढ़ाओ ये मेरी आज्ञा है अवनत लघुतया अवन शिरोधर स बहुमान ठीक लघुतया स्वामी मैं आपका आपने आज्ञा दी मैं शिरोध्या उन्होंने विवाह किया विश्वकर्मा प्रजापति की पुत्री बैरहस्पति से विवाह किया विवाह करने के बाद संतान उत्पत्ति हुई श्री प्रेमव्रत महाराज ने जो किया वो ईश्वर के बिना कोई कर नहीं सकता प्रेमव्रत महाराज अपने रथ को लेकर चले तो रथ से महाराज गड्ढे हुए रथों से गड्ढे हुए और जो गड्ढे हुए वही तो समुद्र बन गए और जो ऊपर मिट्टी आ गई रख के गड्ढा बने गया तो ऊपर भी तो मिट्टी आएगी वो जो ऊपर मिट्टी आई वही द्वीप बन गए इस प्रकार से द्वीप और समुद्र का निर्माण करने वाले श्री जी महाराज जम्बू उपलक्ष शालमली कुश क्रौच शाख पुष्कर ये द्वीप हो गए और क्षारोध इक्षुरशोध सुरोद घृतोध क्षीरोद दधिमंडोध शुद्धोद ये साथ समुद्र हो गए ये प्रियव्रत महाराज ने निर्माण किया प्रियव्रत महाराज के पुत्र हुए महाराज, महाराज ने भी आगे परंपरा बढ़ाई और इन्होंने महाराज आगे अपने परंपरा को बढ़ाते हुए उन्होंने विवाह किया और जम्मू द्वीप के उन्होंने जम्बू द्वीप के उन्होंने नौ विभाग जम्बू द्वीप के नौ विभाग किए उन्होंने और नव विवाह करके उसको अपने पुत्रों को उन्होंने दे दिया इसके बाद नाभी महाराज आए नाभी महाराज के यहां भगवान ऋषभदेव का अवतार होता है बोलो श्री ऋषभदेव भगवान ऋषभदेव जी महाराज भगवान के अवतार हैं ऋषभदेव कुछ लोग हमारे श्री ऋषभ जी महाराज को कहते हैं ये हमारे हमें कोई आपत्ति नहीं हमारे ठाकुर को सब मान ले तो हमें कोई लोग तो आपत्ति कर देते हैं लेकिन तो हम कहते हैं हमारी हमें कोई आपत्ति नहीं है कोई भी हो आकर के हमारे ठाकुर के चरणों में सशक्त वंदन करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन हमारे ठाकुर को अगर के कतार में बांधेगा तो हमारे हमारे हमें आपत्ति नहीं हमारे ठाकुर के चरणों में अपने को झुका दे विलम्ब कर दे हमारे ठाकुर भी हृदय से लगाने के लिए तैयार है और हम भी आपका वंदन करने के लिए तैयार है लेकिन अगर गई हमारे ठाकुर को हाथ बांध करके के कतार में लगाओगे तो महाराज हमारी आप निंदा के पात्र हैं हमारी आप प्रशंसा के पात्र कभी ही ही हो नहीं सकते ऋषभ जी महाराज आए ऋषभ जी महाराज का अपने पुत्रों को महाराज उपदेश दिया बहुत बढ़िया उपदेश देव गुरु कौन है और स्वजन कौन है आप लोग सब इसमें कोई गुरु है कोई स्वजन है कोई पिता है कोई माता है, है सब सुन लो गुरु कौन है माता कौन है पिता कौन है मित्र कौन है एक श्लोक में सारी परिभाषा गुरु न सियात स्वजनो न सियात पिता न सियात जननी न सात दैव न तत्स्या पतिश्च स मोचयत यह सबेत मृत्यु जो आपकी मृत्यु को मंगलमय न बना दे तो गुरु नहीं माता नहीं पिता नहीं दुश्मन नहीं आपकी मृत्यु को मंगल में बना दिए भागवत जी महाराज मृत्यु को मंगल में बना दिए संसारी जो है जीवन को मंगल में बनाता है और ठाकुर के चरणों में पहुंचा हुआ मृत्यु को मंगल में बनाता है जीवन हमारा कराहता रहे चिल्लाता रहे तरसता रहे अभावों में गस्त रहे कोई चिंता नहीं मरने के समय ठाकुर हमारे चरणों में आंखों में नाचते रहे ठाकुर के चरण हमारी आंखों में नाचते रहे क्यों भक्त ये चाहता है श्री ऋषभदेव जी महाराज बड़े सिद्ध हो गए और उनके पास सारी सिद्धियां दौड़ दौड़ के स्वयं आई महाराज स्वयं दौड़ के हाँ उनके पास सिद्धियां आई हम आपको आकाश में घुमाएंगे आप चलो हमारे साथ आप मन के बेग के समान जहां चाहो वहां पहुंच जाओ हम, हमें कृतार्थ करो आप यहां रहोगे आपको कोई देखेगा नहीं आप अंतर्धान हो जाओगे आप दूसरों के शरीर में घुस करके सारा आनंद ले लोगे पर प्रवेश अमेरिका में कौन क्या कर रहा है आप यहां से जान जाओगे दूर ग्रहण हम सब आपको विविध आनंद देने के लिए तैयार हैं आप हमें स्वीकार करो अपने आप आई सिद्धियां कोई साधना करने से नहीं आई राम जी योगी नाजसा नृप हृदय नाभ्यनंदत नहीं हमें नहीं चाहिए नहीं क्यों अरे कहे सिद्धियों तुम बड़ी धोखेबाज हो तुम बड़े धोखेबाज हो तुम आज आओगे कल मुझे पतित कर दूंगी ना मैं नहीं करूँ अरे आप पतित नहीं करेंगी, परीक्षित ने पूछा श्री परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि महाराज ये अपने आप आई हैं तो ऋषभदेव जी तो सिद्ध थे ले लेते स्वीकार कर लेते क्या पिकाल लेती उनका तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं महाराज कि सत्यम उत्तम आपने सच कहा लेकिन मन का विश्वास करना नहीं चाहिए सुन लो मैं भी अपने को सुना रहा हूं आप भी सुन ये मन को विराट विश्वास करना नहीं चाहिए न कुरियात करीचित सख्यम मनसीवस्थित यद विश्रमभा चिरा चीर्णम चस्कंद तप ऐश्वरम जब शंकर जी महाराज स्खलित हो गए तो फिर हम आपकी इस गिनती में हैं महाराज इसलिए मन का विश्वास कभी करना चाहिए नहीं सुदेव जी ऋषभदेव जी महाराज ने नहीं स्वीकार किया ऋषभदेव जी महाराज का जब प्रधान गमन हुआ है आग लग गई जंगल में उसी में स्वाहा हो गए और उनके शरीर से महाराज जो सुगंधी लगी वो योजन योजन तक फैल गई महाराज वातावरण को सुगंधित कर दिया अर्थात उनके मरने के बाद उनका ऐसा सौरभ इतना विकसित हुआ महाराज कि सारे के सारे लोग उससे कृतार्थ हुए उसके बाद श्री भरत जी महाराज के चरित्र है श्री भरत जी महाराज ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र थे भरत भरत जी महाराज राजा बने भरत जी महाराज बड़े सुंदर राजा थे प्रजापालक राजा इनी भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष इनी भरत के नाम से इसके पहले इस देश का नाम था अजनाभ वर्ष अजनाभ वर्ष नामी थे ना तो इसके पहले इस देश का नाम था अजनाभ वर्ष और जब भरत जी महाराज आए तो इस देश का नाम पड़ गया भारतवर्ष वर्ष अजनाभम नामई तदवर्षम भारतम इति यत इसका नाम अरे इतना बढ़िया कृप्य किया कि इसका नाम ही पड़ गया भारतवर्ष कि किसके घर जाओगे कि फैलाने के घर जाएंगे फलाने घर जाएंगे महाराज जब तक कोई लायक लड़का भी पैदा होगा तब तक तो उसी का नाम चलता रहेगा क्यों और जो उससे शेर का सवा शेर कोई पैदा हो गया तो उसको घुल जाएंगे लोग कहेंगे इसके घर में जा रखें क्यों ऐसा होता है दुनिया ये भारतवर्ष पड़ गया श्री भरत जी महाराज अपने पुत्र को राज्य देकर के और जंगल में चले गए गंडकी के किनारे और वहां पर जाकर के तपस्या करने लग गए भगवान का अर्चन करने लगे पूजन करने लग गए एक दिन संध्या कर रहे थे महाराज गंडकी के किनारे ठीक उसी समय में एक मृगी आई जल पीने के लिए जल पीने के लिए आई तो मृगी जो थी उसके पीछे शेर ने दहाड़ा शेर की दहाड़ को सुनकर के मेरी सोची मैं जाऊं कहा और गर्भवती थी उसने छलांग लगाया आगे मैं एक बार जा रहा था मैंने देखा मुझे याद आ गई देखा कि एक आदमी रेल की पटरी पर सो रहा था रेल की पटरी पर सो रहा था मेरे आंखों में देखी बात है स्टेशन पर बात है एक आदमी पेड़ की पटरी पर सो रहा था और रेल ने बड़े जोर से चिघाड़ा क्या तो किया तो उसने दिया सिटी में जब रेल ने सीटी बजाई मेरे आंखों के सामने की बात है वाले मेरे मेरे आंखों के सामने वो उठा आउट करके हमारे और जाके एक रेल की पटरी गिर गया पीछे मैंने अपने आंखों से देखा और जब मैंने अपने आंखों से देखा तो मुझे भरत जी की मृगी याद आ गई अरे शेर पीछे से दहाड़ा और मृगी दौड़ी भगी छलाग लगाई जल में गिर के मृगी मर गई बच्चा निकल गया गर्भवती ऋषि का कोमल हृदय भरत ऋषि का कोमल हृदय तो बच्चे को उठा के गोद में ले आकर के उसका लालन करने लगे पालन करने ये तो बहुत अच्छी बात है ये तो ऋषि धर्म है उसका लालन करने लगे पालन करने लगे प्यार करने लगे लेकिन आगे बुराई क्या हो गई लालन पालन करने लगे यहां तक तो बहुत अच्छा परमात्मा धर्म है वैष्णव धर्म है भागवत धर्म है आगे उसके लालन पालन भी इतने व्यस्त हो गए रामजी भागवत के शब्द का अर्थ सुना रहा हूं आपको इतने व्यस्त हो गए कि पूजा गई अर्चा गई वंदना गई ठाकुर किसी और महात्मा के यहां चले गए संध्या बची थी संध्या में भी गायत्री गई गायत्री के बाद संध्या बची संध्या में भी खाली प्राणायाम आचमन बचा, ये संक्षिप्त संध्या है वो भी गई एकदम सब नष्ट हो गया ये हुआ किसी के प्रेम में इतने पागल पद बनो की ठाकुर के प्रेम को भूल जाओ मैं ठाकुर को भूलना नहीं कह रहा हूं मैं ठाकुर को भूलना नहीं कह रहा हूं मेरे शब्दों पर ध्यान देना दुनिया के प्रेम में इतने पागल मत बनो कि ठाकुर के प्यार को भूल जाओ ठाकुर के प्यार को भूल जाओ ठाकुर का प्यार तुम्हारी पर बरस रहा है आज दो आंखें दो बांख ये मस्तिष्क ये मुख ये सुंदर शरीर ये हाथ ये पैर ये बुद्धि ये मस्तिष्क किसने दिया है? बोलो किसने दिया ठाकुर ने दिया एक माला भी फूल की तुम मुझे पहनाते हो नि से पहनाते होंगे बोलो जी कैसे पहनाते एक माला भी तुम प्यार से पहनाती हो और ठाकुर का इतना बड़ा दान तुमको मिला है बगैर प्यार की मिला है ठाकुर की इस प्यार का स्मरण करो ठाकुर की इस प्यार का स्मरण करो दुनिया के प्यार में ठाकुर के प्यार का विस्मरण कर दोगे क्रौड़ी काम के दुनिया का प्यार मिलेगा नहीं ठाकुर के प्यार को खो बैठो जो है नहीं वो मिलेगा नहीं जो है वो समाप्त तो हो जाएगा कहीं अपना सर्वस्व खो मत बैठ आप इतनी दूर दूर से चल के आए हैं कम से कम मेरी यही एक बात गांठ में बांध की जाए कि दुनिया के प्यार के लिए ठाकुर का प्यार खो मत दुनिया के प्रति कर्तव्य करना वैष्णव था भागवत धर्म है मृग के बच्चे को लाना उसका पालन करना वैष्णवता है भागवत धर्म है कर्तव्य है लेकिन उसके लिए ठाकुर के प्यार को भूल जाना अकर्तव्य राम जी बड़ी दक्षिण गति हो गई जा रहे हैं पीछे पीछे दौड़ रहे हैं परिणाम क्या हुआ वो मृगा महाराज एक दिन अपने मृगा भी संसार की प्यार में